तभी वहाँ ऐसा भयंकर भूकंप आया। जिससे शिवजी के रथ का चक्का पृथ्वी में प्रविष्ट हो गया, यह देखकर भगवान रुद्र और सयंगभू ब्रह्मा छुद्ध हो उठे, उन दोनों देव स्वेच्छों से युक्त वह उत्तम रथ कहीं ढहने का स्थान न पाकर स्थान रहित गुणी पुरुष की तरह विपत्ति हो गया, वह रथ वीर्यनाश हो जाने पर शरीर गश्म रितु में अ और तिरस्कृत स्नेह की तरह सिद्धिलता को प्राप्त हो गया। इस प्रकार जब वह श्रेष्ठ रथ नीचे जाने लगा, तब महाबली स्वयंभू ब्रह्मा ने उससे कूदकर उस त्रयलोक के रूपी रथ को ऊपर उठा दिया। इतने में ही पीतांबर धारी भगवान जनार्दन ने बाण से निकलकर विशाल वृषभ का रूप धारण किया और उस दुर्ध स्त्रिलोकी रूप उस रथ को अपने सिंहों पर उठाकर उसी तरह ढो रहे थे, जैसे कुलपति अपने संगठित कुल का भार वहन करता है। उसी समय पक्षधारी गिरिराज की तरह विशालकाय दैत्येन्द्र तारका सूर्य ने भी देवेश्वर ब्रह्मा पर धावा बोल दिया और उन्हें घायल कर दिया। तब तारका सूर्य के प्रहार से घायल हुए ब्रह्मा रथ से कुबर पर चाबूक रखकर मुख से बारम्बार लंबी सांस छोड़ते हुए क्रोध से प्रजलित हो उठे। वहां दैत्य और दानों तारका सूर्य का सत्कार करने के लिए मेघ की गर्जना के समान अत्यंत भयंकर सिंहनाद करने लगे। यह देखकर ब्रशब का शरीर धारण करने वाले एवं शंकर द्वारा पूजित भगवान केशव हाथ में सुदर्शन चक्र धारण कर उस महासमर में दैत्यों की सारी सेना का मर्दन करते हुए त्रिपुर में प्रविष्ट हुए वहाँ वे उस बावली पर जा पहुंचे जो चारों ओर से बादलों से सुशोभित तथा खिली हुई कुमुदनी नील कमल और अन्याय्य क उस रेश्त ने उसके अमृत रूपी जल को इस प्रकार पी लिया जैसे सूर्य रात्र में संचित हुए घने अंधकार को पी जाते हैं इस प्रकार पीतांबरधारी महाबाहु जनार्दन असुरेंद्रों की बावली का अमृत पीकर सिंहनाद करते हुए पुनः उसी बाढ़ में प्रविष्ट हो गए तत्पश्चात भयावने मुख वाले भयंकर गणेशरों ने अ उनके प्रहार से घायल हुए दानवों के रुधिर से नदियां बह चलीं वे उसी प्रकार युद्ध विमुख कर दिए गए जैसे न्यायशील पुरुष अन्यायियों को विमुख कर देते हैं इस प्रकार प्रमथ गणों द्वारा खदेड़े गए एवं बाणों के प्रहार से घायल मै के साथ तारकासुर और विद्युन्माली त्रिपुर में ऐसे लौट आए मानो उस समय युद्धस्थल में महेंद्र नंदीश्वर और स्वामी कार्तिक गणेश्वरों के साथ दर्प से सुशोभित हो रहे थे, वे उन्मत्त होकर सिंहनाद एवं अठहास करते हुए कहने लगे कि अब चंद्रमा आदि दिक्पालों सहित हम लोग अवश्य विजयी होंगे। इस प्रकार श्रीमद्भावापुराण के त्रिपुरदाह प्रसंग में १५८ अध्याय संपूर हुआ। वापी शोषण से मैं को चिंता मै आदि दानवों का त्रिपुर सहित समुद्र में प्रवेश तथा शंकर जी का इंद्र को युद्ध करने का आदेश सूत जी कहते हैं ऋषियों इस प्रकार समर भूमि में प्रमथ गणों द्वारा घायल किए गए त्रिपुरवासी देव शत्रु दानव भयभीत होकर त्रिपुर में लौट गए उस समय प्रधमो ने त्रिपुर के फाटक को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था जैसे नष्ट हुए दांतों वाले सर्प टूटे हुए सींगों वाले सांड डैने रहित पक्षी और छींड जल वाली नदियां शोभाहीन हो जाती हैं उसी प्रकार दानवों के प्रहार से दैत्यवृंद मृतप्राय हो गए उनके मुख विकृत हो गए थे और वे खिन्न मन से कह रहे थे कि अब क्या किया जाए तब कमल सदर्श मुख वाले दैत्यों के चक्रवर्ती सम्राट मय दैत्य ने उन मलीन मन वाले दैत्यों से कहा, दैत्यों इसमें संदेह नहीं है कि तुम लोगों ने पहले युद्ध भूमि में देवताओं सहित प्रमथ गणों के साथ भयंकर युद्ध करके उन्हें संतुष्ट किया है, किंतु पीछे तुम लोग देव सीना से पीडित और प्रथमों के प्रहार से अत्यंत घायल होकर भयवश नगर में भाग आए हो निहसन्देह देवगण प्रकट रूप में हम लोगों का अप्रिय कर रहे हैं इसी कारण ये महान भाग्यशाली दैत्य इस समय भागकर पर्वत बनु में छिप रहे हैं अहो काल का बल महान है अहो यह काल किसी प्रकार जीता नहीं जा सकता काल के ही त्रिपुर जैसे दुर्ग पर यह अवरोध उत्पन्न हो गया है मेघ की भांति कड़कते हुए मैके इस प्रकार विषाद करने पर सभी दैत्य उसी प्रकार निस्तेज हो गए जैसे चंद्रमा के उदय होने पर अन्य ग्रह मलिन हो जाते हैं इसी समय वर्षा कालीन मेघ की तरह शरीरधारी बावली के रक्षक दैत्य यमराज सदृश्य भयंकर मैके निकट आकर और इस प्रकार बोले दैत्यनायक आपने अमृत रूपी जल से भरी हुई जिस गुप्त बावली का निर्माण किया था जो नील कमल वन से व्याप्त थी तथा जिसमें मछलियां और विभिन्न प्रकार के भी कमल भरे हुए थे उसे ब्रिचब रूपधारी किसी देवता ने पी लिया इस समय वह बावली मुरझत हुई सुंदरी स्त्री की भांति दिख र कष्ट है ऐसा कई बार कहकर दैत्यों से इस प्रकार बोला दानवों मेरे द्वारा माया के बल से रची हुई बावली को यदि किसी ने पी लिया तो निश्चय समझो कि हम लोग नष्ट हो गए और त्रिपुर को भी गया हुआ ही समझो हाय जो देवताओं द्वारा बार बार मारे गए दैत्यों को जीवन दान देती थी वह बावली पी ली गई यदि � तो निश्चय ही उसे पीतांबर धारी विष्णु ने ही पिया होगा भला गदाधारी अजेय विष्णु को छोड़कर दूसरा कौन ऐसा समर्थ है जो मेरी माया द्वारा गुप्त एवं अमृत रूपी जल से भरी हुई बावली को पी सकेगा भूतल पर दैत्यों की गुप्त से गुप्त बात विष्णु से अज्ञात नहीं है मेरी वर की कुशलता जिसे विद्वान लोग नहीं जान सके विष्णु से छिपी नहीं है हमारा यह देश सुंदर और समतल है यह और पर्वत से रहित है फिर भी मरुदगण इसे नूतन जल परिपूर्ण करके हम लोगों को बाधा पहुंचा रहे हैं इसलिए यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो हम लोग सागर के ऊपर स्थित हो जाएं और वहीं से प्रमथों के वायु के समान महान वेग को सहन करें सागर की उस बाढ़ में इनका सारा उद्योग हीन हो जाएगा और उस विशाल रत का मार्ग जाएगा इसलिए युद्ध करते समय को मारते समय और भयभीत होकर भागते समय हम लोगों के लिए यह सागर आकाश की भांति शरणदाता हो जाएगा ऐसा कहकर दैत्यराज मय दानव तुरंत त्रिपुर सहित नदियों के बंधु स्वरूप सागर की ओर प्रस्थित हुआ फिर तो वह श्रेष्ठ त्रिपुर नामक नगर अगाध जल वाले सागर के ऊपर मर लगा। उसके फाटक और आभूषण आदि सहित तीनों पुर यथा स्थान स्थित हो गए। इस प्रकार त्रिपुर के दूर हट जाने पर त्रिपुरारी भगवान शंकर ने वेदवाद में निपुण ब्रह्मा से इस प्रकार कहा, ऐश्वर्यशाली पितामह, दानोंगढ़ हम लोगों इसलिए वे भागकर विशाल सागर की शरण में चले गए पितामह त्रिपुर सहित वेदानों जिस मार्ग से गए हैं उसी मार्ग से आप शीघ्र ही मेरे रथ को वहां पहुंचाइए तब आयुधधारी देवगण हर्षपूर्वक सिंहनाद करके और उस देव देवरथ को चारों ओर से घेरकर पश्चिम सागर की ओर चल पड़े तत्पश्चात् देवगण देव देवश्रेष्ठ भगवान शंकर को चारों ओर से घेरकर सिंहनाद करते हुए शीघ्र ही दानवों के निवास स्थान सागर की ओर प्रस्थित हुए, वहाँ पहुँचने पर सुंदर पताकाओं से विभूषित तथा धोल नगारे और शंख के शब्दों से निनादित त्रिपुर को देखकर अनेकों सेनाओं से संपन्न देवगण बादलों की तरह गर्जना करने लगे। उधर असुर श्रेष्ठ माया के पुर में भी डानों के सिंहनाद के साथ-साथ मेघ गर्जना के सदृश मर्दंगों का भ जो छुपद हुए महासागर की गर्जना के समान प्रतीत हो रहा था, तदनंतर देवताओं के आस्त्रय स्थान प्रतुत्पन्नम्मति त्रिभुन शंकर शत्रुओं का शिकार करने के लिए उद्यत हो गए, तब उन्होंने सहसा शत्रुओं को त्रिपुर में प्रवेश करते देखकर देवताओं और गणों के सेना इंद्र से इस प्रकार कहा